भातंजल योग सूत्र साधन पाद साथ ही हम अपनी एक इच्छा शक्ति भी देखते हैं और सोचते हैं कि इस इच्छा शक्ति को हम जहाँ चाहें लगा सकते हैं पग पग पर हम अनुभव करते हैं कि ये विरोधी भाव भावद्वय हमारे सामने आ रहे हैं हमें विश्वास करना पड़ता है कि हम मुक्त हैं पर इधर प्रति मुहूर्त हम यह भी देखते हैं कि हम मुक्त नहीं हैं इन दोनों में से यदि एक भाव भ्रमात्मक हो तो दूसरा भी भ्रमात्मक होगा और यदि एक सत्य हो तो दूसरा भी सत्य होगा क्योंकि दोनों ही अनुभव रूप एक ही न्यू पर स्थापित है योगी कहते हैं कि ये दोनों भाव सत्य हैं बुद्धि तक लेने से हम सचमुच बद्ध हैं पर आत्मा की दृष्टि से हम मुक्त हैं मनुष्य का यथार्थ स्वरूप आत्मा या पुरुष कार्य कारणवाद के परे हैं आत्मा का यह मुक्त स्वभाव ही भूत के विभिन्न स्तरों में से बुद्धि मन आदि नाना रूपों में से प्रकाशित हो रहा है वह इसी की ज्योति है जो सबों के माध्यम से प्रकाशित हो रही है बुद्धि का अपना कोई चैतन्य नहीं है प्रत्येक इंद्रिय का मस्तिष्क में एक एक केंद्र है समस्त इंद्रियों का एक ही केंद्र नहीं है वरन प्रत्येक का केंद्र अलग अलग है तो फिर हमारी ये अनुभूतियाँ कहाँ जाकर एकत्व को प्राप्त होती है यदि मस्तिष्क में वे एकत्व को प्राप्त होती तो आँख कान नाक सभी का एक ही केंद्र रहता पर हम निश्चित रूप से जानते हैं कि वैसा नहीं है प्रत्येक के लिए अलग अलग केंद्र हैं फिर भी मनुष्य एक ही समय में देख और सुन सकता है इसी से प्रतीत होता है कि इस बुद्धि के पीछे अवश्य एक, एक एकत्व होना चाहिए बुद्धि सदैव मस्तिष्क के साथ संबद्ध है किंतु इस बुद्धि के भी पीछे पुरुष इकाई विद्यमान है जहाँ विविध संवेदनाएँ और अनुभूतियाँ युक्त होकर एकी भाव को प्राप्त होती हैं आत्मा ही वह केंद्र है जहाँ समस्त भिन्न भिन्न इंद्रिय अनुभूतियाँ जाकर एकीभूत होती हैं यह आत्मा मुक्त स्वभाव है और उसका यह मुक्त स्वभाव ही तुम्हें प्रतिक्षण कह रहा है कि तुम मुक्त हो लेकिन भ्रम में पढ़कर तुम उस मुक्त स्वभाव को प्रतिक्षण बुद्धि और मन के साथ मिला दे रहे हो तुम उस मुक्त स्वभाव को बुद्धि पर आरोपित करते हो और दूसरे ही क्षण देखते हो कि बुद्धि मुक्त स्वभाव नहीं है तुम फिर उस मुक्त स्वभाव को देह पर आरोपित करते हो और प्रकृति तुम्हें तुरंत बता देती है कि तुम फिर से भूल रहे हो मुक्ति देह का धर्म नहीं है यही कारण है कि हमारी मुक्ति और बंधन ये दो प्रकार की अनुभूतियाँ एक ही समय देखने में आती है योगी मुक्ति और बंधन दोनों का विचार करते हैं और उनका अज्ञानांधकार दूर हो जाता है वे जान लेते हैं कि पुरुष मुक्त स्वभाव है ज्ञान घन है वह बुद्ध रूप उपाधि के भीतर से इस शांत ज्ञान के रूप में प्रकाशित हो रहा है बस इसी दृष्टि से वह बद्ध है